श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद ११६, १३ जून अठारह अहंकार ही विनाश का कारण तथा ईश्वर लाभ में विघ्न है सब बैठे हुए हैं कप्तान और भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं इसी समय ब्राह्म समाज के जयगोपाल सेन और के आए प्रणाम करके उन्होंने आसन ग्रहण किया श्री रामकृष्ण हंसते हुए त्रैलोक्य की ओर देख बातचीत कर रहे हैं श्री राम अहंकार है इसीलिए तो ईश्वर के दर्शन नहीं होते ईश्वर के घर के दरवाजे के रास्ते में अहंकार रूपी ठूठ पड़ा हुआ है उस ठूठ के उस पार गए बिना कमरे में प्रवेश नहीं किया जा सकता एक आदमी प्रेत सिद्ध हो गया था सिद्ध होकर उसने पुकारा नहीं कि भूत आ गया आकर कहा बतलाओ कौन सा काम करना होगा अगर नहीं कह सकोगे तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा उस आदमी ने जितने काम थे एक एक करके सब करा लिए फिर उसे कोई नया काम ही नहीं सूझता था प्रेत ने कहा अब तुम्हारी गर्दन मरोड़ता हूँ उसने कहा जरा ठहरो अभी आया इतना कहकर वह अपने गुरु के पास गया और उनसे कहा महाराज मैं बड़ी विपत्ति में हूँ और सब हाल कह सुनाया तब गुरु ने कहा तू एक काम कर उसे एक लच्छेदार बाल सीधा करने के लिए दे प्रेत दिन रात वही काम करने लगा पर लच्छेदार बाल भी कभी सीधा होता है ज्यों का त्यों टेढ़ा बना रहा इसी तरह अहंकार भी देखते ही देखते गया और देखते ही देखते फिर आ गया अहंकार का त्याग हुए बिना ईश्वर की कृपा नहीं होती जिस प्रकार जिस मकान में कोई काम ब्राह्मण भोजन विवाह आदि रहता है तो जब तक भंडार में कोई भंडारी बना रहता है तब तक मालिक का चक्कर उधर नहीं लगता पर जब भंडारी स्वयं भंडार छोड़कर चला जाता है तब मालिक उस भंडार घर में ताला लगा देता है और उसका इंतजाम खुद करने लगता है ईश्वर मानो बच्चे का बली बच्चा अपनी जायदाद खुद नहीं संभाल सकता राजा उसका भार लेते हैं अहंकार के गए बिना ईश्वर भार नहीं लेते बैकुंठ में श्री लक्ष्मी और नारायण बैठे हुए थे एकाएक नारायण उठकर खड़े हो गए श्री लक्ष्मी चरण सेवा कर रही थी उन्होंने पूछा महाराज कहाँ चले नारायण ने कहा मेरा एक भक्त बड़ी विपत्ति में पड़ गया है उसकी रक्षा के लिए जा रहा हूँ यह कहकर नारायण चले गए परंतु उसी समय फिर आ गए लक्ष्मी ने पूछा भगवान इतनी जल्दी कैसे आ गए नारायण ने हंस कहा प्रेम से विहवल व भक्त रास्ते से चला जा रहा था रास्ते में धोबियों ने सूखने के लिए कपड़े फैलाए थे वह भक्त उन कपड़ों के ऊपर से जा रहा था यह देखकर लाठी लेकर धोबी लोग मारने के लिए चले इसीलिए मैं गया था श्री लक्ष्मी ने पूछा तो इतनी जल्दी फिर कैसे आ गए नारायण ने हंसते हुए कहा जाकर मैंने देखा उस भक्त ने धोबियों को मारने के लिए खुद ही पत्थर उठा लिया है सब हंसते हैं इसीलिए मैं फिर नहीं गया केशव सेन से मैंने कहा था अहम का त्याग करना होगा इस पर केशव ने कहा तो महाराज दल फिर कैसे रह सकता है मैंने कहा यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है तुम कच्चे मय का त्याग करो जो मैं कामनी और कांचन की ओर ले जाता है परंतु मैं पक्के मय भक्त के मय दास के मय का त्याग करने के लिए नहीं कहता मैं ईश्वर का दास हूँ ईश्वर की संतान हूँ इसका नाम है पक्का मैं इसमें कोई दोस्त नहीं त्रैलोक अहंकार का जाना बहुत कठिन है लोग सोचते हैं अहंकार मुझ में नहीं है श्री राम कृष्ण कहीं अहंकार न हो जाए इसलिए गौरी मैं का प्रयोग ही नहीं करता था यह कहता था मैं भी उसकी देखा देखी ये कहने लगा मैंने खाया है यह न कर कहता था इसने खाया है यह देखकर एक दिन मथुर बाबू ने कहा यह क्या है बाबा तुम ऐसा क्यों कहते हो यह सब उन लोगों को कहने दो उनमें अहंकार है तुम्हारे कुछ अहंकार थोड़े ही है तुम्हें इस तरह बोलने की कोई ज़रूरत नहीं केशव से मैंने कहा मैं जाने का तो है नहीं अतएव उसे दास भाव से पढ़ा रहने दो जैसे दास पड़ा रहता है प्रहलाद दो भाव में रहते थे कभी सोहम का अनुभव करते थे तुम ही मैं है मैं ही तुम हो। फिर जब अहम बुद्धि आती थी तब देखते थे मैं दास हूं, तुम प्रभु हो एक बार पक्का सोहम अगर हो गया तो फिर दास भाव से रहना आसान हो जाता है मैं तुम्हारा दास हूं इस भाव से कप्तान से ब्रह्म ज्ञान होने पर कुछ लक्षणों से समझ में आ जाता है श्रीमदभागवत ने ज्ञानी की चार अवस्थाओं की बातें लिखी है पहली बालवत दूसरी जड़वत तीसरी उन्मत्तवत चौथी पिसाचवत पाँच साल के लड़के जैसी अवस्था हो जाती है फिर कभी वह पागल की तरह व्यवहार करता है कभी जड़ की तरह रहता है इस अवस्था में वह कर्म नहीं कर सकता कर्म छूट जाते हैं परंतु अगर कहो कि जनक आदि ने तो कर्म किया था तो असल बात यह है कि उस समय के आदमी कर्मचारियों पर भार देकर निश्चिंत रहते थे और उस समय के आदमी भी बड़े विश्वासी होते थे श्री रामकृष्ण कर्म त्याग की बातें करने लगे और जिनकी काम पर आसक्ति है उन्हें अनासक्त होकर कर्म करने का उपदेश देने लगे